जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात जन मन की, की बात अब सिर्फ शासकों की नहीं आम जन के मन की बात शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात रेडियो के श्रोताओं को शिल्पी और पवन का नमस्कार।, नमस्कार साथियों आज है 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आज का दिन समर्पित है महिला अधिकारों के बारे में सोचने समझने बात करने और इसके लिए संघर्ष करने का दुनिया भर के महिला संगठन और समाज की प्रगतिशीलता व बराबरी का सपना देखने वाले तमाम लोग आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम ऐसी महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए आवाज उठाते हैं फिर चाहे वो विचार गोष्ठिया या सेमिनार हो अथवा सड़क पर उतरकर अपने गुस्से को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए सरकारों के सामने अपनी विभिन्न मांगे रखना हो सहकार रेडियो के मंच से हम सभी महिलाओं और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले पुरुषों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हैं जी हाँ साथियों मेरी तरफ ऐसी भी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं तो जनमन की बात में आज बात होगी महिला अधिकारों की आज आप सुनेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात अब सभी श्रोताओं के लिए हम लाए हैं उन महिलाओं के संदेश जो स्त्रियों और समाज के दूसरे वंचित तबकों को उनका हक तथा सम्मान दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। जी हां श्रोताओं पिछले एक माह से भी अधिक समय से दिल्ली की सड़कों पर 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। आज के दिन अगर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई देश में कहीं लड़ी जा रही है तो उसमें दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संघर्ष सबसे ऊपर है लेकिन अफसोस इस बात का है की गोदी मीडिया के टी चैनलों और अखबारों में इतने बड़े आंदोलन को जगह नहीं मिल रही आइए सुनते हैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्षा साथी ही शिवानी कॉल ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए क्या संदेश भेजा है दोस्तों मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से बात कर रही हूँ ये ऑडियो मैसेज मेरा खास तौर पर सहकार रेडियो के तमाम श्रोताओं के नाम है आप सभी को पता है कि पिछली 31 जनवरी से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल अपनी यूनियन के नेतृत्व में चल रही है और आज इंटरनेशनल वीमेंस डे पर अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस पर हम सभी बहनें दिल्ली की सड़कों पर यानी कि राजघाट पर उतरकर एक रैली का आयोजन कर रहे हैं अपने इसी संघर्ष के दिन को याद करते हुए आज हम लोगों की एक बहुत बड़ी रैली है सुबह नौ बजे राजघाट पर हम लोग दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस है और ये दिन इतिहास में भी महिला कामगारों महिला मजदूरों के संघर्षों से जुड़ा हुआ दिन है इसलिए आज हम लोग अपनी रैली के जरिए अपने हक अधिकारों की आवाज को उठाने की बात एक बार फिर कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिछली 31 जनवरी से दिल्ली की हजारों आंगनवाड़ी कर्मी अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में स्ट्राइक पर है और हमने इन सैंतीस दिनों में आज हमारी स्ट्राइक का सैंतीसवा दिन है हमने लगातार देखा है की किस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी की स्कीम चलती है और दिल्ली पुलिस जो कि के केंद्र सरकार के माथत आती है इनकी अनदेखी रही है और ये हमारी मांगों पर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उल्टा दमन की कार्रवाई फर्जी टर्मिनेशंस की कार्रवाई हमारी बहनों को डराने धमकाने की कार्रवाई और ऐसी तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो की एक बार फिर दिखलाता है कि आज के वक्त में अगर स्त्री मजदूर अपनी आवाजों को उठाते हैं तो किस तरीके से पूरा सिस्टम एक हो जाता है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सहकार रेडियो के तमाम श्रोताओं को मैं ये भी कहूंगी कि आंगनवाड़ी कर्मियों की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का और आज के विमेंस मार्च का जिसको हमने आंगनबाड़ी स्त्री अधिकार रैली का नाम दिया है उसमें बड़ी संख्या में शामिल हूँ हमारी बहनों का हौसला बढ़ाए और वाकई में जो दिन महिला मजदूरों के संघर्षों का प्रतीक है जो उसकी एक निशानी है उसको एक बार फिर से हम सबके सामने एक बड़े रूप में एक अहम रूप में लेकर आए शुक्रिया साथियों श्रोताओं अब सुनते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव जी आज के इस दिन को किस रूप में देख रही है जो कि की पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पी की राष्ट्रीय सचिव है सुनिए उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए क्या संदेश भेजा है मैं कविता श्रीवास्तव हूँ मैं महिला आंदोलन से हूँ और मानवाधिकार संगठन पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पी की राष्ट्रीय सचिव हूँ और राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष सहकार रेडियो के श्रोताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार का महिला दिवस एक तरीके से हिंदू राष्ट्र में मनाया जा रहा है और कि क्या हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी आजादिया सुरक्षित हैं लेकिन इतनी बड़े तबके कि महिलाओं की आजादिया खत्म हुई हैं जैसे आ, मैं सीधा सीधा बोलूंगी जो हमारी अल्पसंख्यक बहने हैं अगर कुछ युवा लोग उनके जो जितनी भी आवाज उठाने वाली अपनी एजेंसी रखने वाली महिलाओं को ऑनलाइन नीलामी कर दे उनके शरीर के एक एक, एक अंग को नीलाम कर दे तो आप बताइए किस तरीके का हम महिला दिवस मना सकते हैं नफरत की ये अति हो गई जहां आपने बुल्ली बाई या और तली के जरिए इस तरीके से मुसलमान अल्पसंख्यक महिलाओं को एक तरीके से तोड़ दिया वो घाव कभी भरे भी जाएंगे और आपने तो क्लासरूम ही डिवाइड कर दिया आपने क्लासरूम को हिजाब के नाम पे आपने हिंदू मुसलमान बना दिया भगवा और हिजाब बना दिया लड़कियां कैसे भी पढ़ने आए लड़कियों को जगह मिलनी चाहिए वो उनको पूरी पूरी ऑपरचुनिटी मिलनी चाहिए लेकिन जितना भी अपमानित किया जा रहा है आज की तारीख में औरतों को हम देख रहे हैं वो सीधा सीधा निशाना बना मुसलमान औरतें और युवतियों को तो अब हमारे लिए महिला दिवस बहुत ही एक अफसोसजनक एक बहुत ही आ, क्या कहें जिस पायदान पे हम खड़े हैं बहुत ही अफसोसजनक पायदान है और दूसरा मुझे लगता है जिस तरीके से कोविड ने खत्म किए जीवन यापन साधन हमको नजर आएगा कि दलित आदिवासी औरतों में कुपोषण और खून की कमी तो बढ़ी है ये हमारा सर्वे भुखरी का जीवन भरा है लेकिन इसके साथ साथ उनके भविष्य नहीं कुछ समझ में आ रहा जातिगत हिंसा भी बहुत भरी है दलित महिलाओं में राजस्थान में यहाँ पर आ, देखे तो और परेशानी वाली बात है संस्थागत यौन हिंसा भ्रिकाओं के साथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो हम लोग इस बार का जो महिला दिवस है वो नफरत के विरुद्ध इंसानियत के साथ और अब जो युद्ध हमारे विश्व में हो रहा है क्या हम चैन से बैठ सकते हैं अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है की ये देश को एग्जिस्ट करने को ही जरूरत नहीं है ये तो रशिया का हिस्सा है तो ये बहुत बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम ये महिला दिवस मना रहे हैं तो नफरत के विरुद्ध इंसानियत के लिए युद्ध नहीं शांति चाहिए हमें तो यही पैगाम ले जाना है और इस बार का महिला दिवस बनाना थैंक यू और अंत में सुनिए पटना बिहार से मानवाधिकार कार्यकर्ता साथी वर्षा क्या कहती हैं आज के इस मौके पर सहकार रेडियो के श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं साथियों मेरा नाम वर्षा है और मैं परिवर्तन केंद्र नाम के सामाजिक संस्थान की संस्थापिका हूँ साथियों मैं पिछले 25 साल से जेंडर के विषय पर काम करती रही हूँ महिला दिवस कहते ही आज भी ज्यादातर लोग या तो इसका मजाक बना देते हैं या तो उनके मुंह पर शिकवा शिकायत आ जाती है कुछ लोग तो आजकल कपिल शर्मा की तर्ज पर पत्नी पीड़ित संघ की भी बात करते नहीं थकते उनको कपिल शर्मा के अंदर अपना रहनुमा जो मिल गया है क्या है यह महिला दिवस यह महिलाओं के अधिकार आजादी बराबरी सम्मान और न्याय को मनाने का उत्सव है यह उन संवेदनशील पुरुषों का भी उत्सव है जो महिलाओं को अपने बराबर का मानते हैं दोस्त मानते हैं उनकी आजादी पर रोक नहीं लगाते उल्टा उन्हें इंसान के तौर पर सम्मान न्याय बराबरी के साथ जीने की लड़ाई में उनके साथ होते हैं दरअसल महिलाओं के अधिकार आजादी बराबरी सम्मान और न्याय की लड़ाई किसी पुरुष वर्ग के विरोध की लड़ाई है ही नहीं बल्कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था मानसिकता कु परंपराओं आचार विचारों के विरोध की लड़ाई है यह स्त्री और पुरुषों के सिर्फ सिर्फ इंसान के रूप में पहचान की लड़ाई है इसे यू समझे महिला हो इसलिए तुम अपने मन का जीवन साथी नहीं चुन सकती या फिर पुरुष हो इसलिए तुम दुख होने पर रो नहीं सकते इस तरह के विचित्र पूर्व ग्रह ग्रसित लाखों हजारों आचार विचारों के विरुद्ध की यह लड़ाई है इस तरह के विचित्र पूर्वग्रह ग्रसित विचार महिला और पुरुष दोनों के अंदर होते हैं तो यह निश्चित ही पुरुषों के खिलाफ की लड़ाई नहीं है महिलाओं की आजादी को समाज में फैले स्वैराचार की तरह न देखते हुए उनके इंसान के तौर पर पूरी तरह से जीने के हक अधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए आज भी किसी अठारह साल की चंचल पासवान को भोग का सामान बनाने की कोशिश नाकामयाब होने पर उसे सजा दिलाने के लिए उस पर एसिड हमला किया जाता है आज भी किसी 8 साल की प्रियंका को उसके द्वारा पलट के जवाब देकर कहने पर कि हां मैं भी पढ़ लिख करके एसपी और कलेक्टर बन सकती हूं उसका सर गणासे से फोड़ दिया जाता है उस समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद के साथ साथ पुरुषों को संवेदनशील करुणावान बनाने की भी जरूरत है महिला और पुरुषों के बीच दोस्ती की जरूरत है और इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक राजनैतिक स्तर पर सशक्त आंदोलन की भी जरूरत है मैं महिलाओं के अधिकार आजादी बराबरी सम्मान और न्याय की बात तो कर ही रही हूं लेकिन मैं थर्ड जेंडर के अधिकार के भी बात करना चाहती हूं चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो चाहे वो किन्नर हो चाहे वो किसी भी तरह के थर्ड जेंडर हो वो उनके अधिकार की भी बात उतनी ही जरूरी है उनके अधिकार भी वायलेटेड है जब भी हम जेंडर की बात करते हैं हम स्त्री और पुरुषों की बात करते हैं लेकिन थर्ड जेंडर की बात करना हम भूल जाते हैं तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के अधिकार की लड़ाई के साथ साथ तृतीय लिंग की लड़ाई या फिर थर्ड जेंडर की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है तो श्रोताओं आपने सुना जन की बात में इन महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार हमें पूरा विश्वास है कि आपको इन विचारों ने झकझोरा होगा और आप सबसे पहले अपने भीतर गहराई में बैठी पुरुषवादी सोच को पहचानकर उससे खुद को मुक्त करेंगे और साथ ही इस समाज व्यवस्था के भीतर गहराई से जड़े जमा कर बैठी पुरुषवादी मानसिकता को भी उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होंगे तो इस आशा के साथ की हम सभी मिलकर एक दिन ऐसा समाज जरूर बनाएंगे जहां किसी प्रकार की गैर बराबरी और शोषण नहीं होगा और जहां आजाद हवा में सांस लेने के लिए रूढ़ियों परंपराओं व कानूनों की बेड़ियां नहीं होंगी तो ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को और मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात जन मन की बात मेहनत कशाम के हक और अधिकारों की बात अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए तो देर किस बात की उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www. सहकार रेडियो पर विजिट करें जन मन की बात